तो मैं सुन लूंगी तो मेरे प्राण शीतल हो जाएंगे कि सुरक्षित आ रहा है दर्म को दुर्घटना तो नहीं घटी मैया का वात्सल्य पूरी हो तो मैया ने भी वो सुन लिया मुंशीनाथ अब रोहिणी मैया दूर खड़ी बजराज पर बजरानी नंदबादा येदा मैया दोनों मानो उन्मत्त से प्रतीक्षा कर रहे ध्वनि ने मुंशी ध्वनि ने उनके मन को खींच लिया प्राणों को खींचा हृदय बिगड़ित हो गया इस बासल रस धारा से और बह उस ओर, अब उनका शरीर भी कहा बद्ध रहता उस महल के दरवाजे पर भागे आज कुछ विशेषता है बज दंपति दोनों भगे स्ने भर निर्भर निर्भिघ्न हो गया अभियान तल मुरली नाथ गुणीना आकृष्टा पितृभ्याम बटोरी तल और आगे बढ़ गए होते तो इतने में उनके सामने वो इंद्रनील आ गई वो तेज नीला नीला तेज शंकराचार्य मोहित हो गए महाराज इसके शंकराचार्य ये पुद्व सुधाकर में आया उन्होंने कहा कि ये तो सच्चिंद में ही नीलिमा है ये तुक और चीज है ये ये नीला नीला तेज है ये कुछ और चीज है शंकराचार्य ने कहा और मधुम स्वामी कहते हैं मधुम स्वामी ज्ञान ज्ञाभ्या मन सागुण निष्क्रिय ज्योति किंचन योगि पर अस्कलोचन चमत्कारा भूयाचर कालिंदी पूरी कम तीलम महोधावती कालिंदी के तट कालिं पर नीला, नीला। जो सुहावना सुहावना तेज दौड़ता खुदकता रहता है बस हमें तो वही और वो ज्ञान ध्यान वाले अपने करते करते रहें कोई बात नहीं तो ये नील ज्योति इन नंद के आंखों में समा गई वहीं से मन को खोई हुई निधि प्राप्त हो गई जब शम सुंदर जाते वन में तो मन इनकी निधि चली जाती आने की बोला होती आशा लगती आज आते तो जीवन में प्राण आ गए होते अब उनमें जब ये दिखे तो सात्विक भावों का उन्मेष हो गया खड़े रह गए अब तो सामने आए सामने आके मैया देखी, मैया देखी, तो मैया को पकड़ लिया सामने आकर के दोनों हाथों मन्ने मन्ने दोनों हाथ अब ब्रजेश्वर वहां पर ये तो कुछ देख ही नहीं सके अब महाराज जो मिलन सुख है इनका माता पिता के साथ नंदलाल का इसे कौन बता सकता है बड़ी झांकी ये पवित्र झांकी असंख्य शिशुओं को साथ लिए सब अपनी अपनी अलग अलग चेष्टा करें आनंद कोरहार प्रतिदिन होता था मैया को मितमयी सुखमयी ये मृत समाधि हुआ करती थी आज बालकों में बड़ी जल्दी सुनाना है ना बच्चे का जरा जेल कर रहा जल्दी चल जा क्या बात है अरे भाई कह रही है पेट में पचती नहीं है पेड़ में पचती नहीं अब वो माता तमाम तो खड़ी है बच्चों की पर आज फिर विलक्षणता आ गई साल भर तक श्री कृष्ण को छोड़कर अपने बच्चों की ओर बच्चे बनेंगे कृष्ण की ओर जीविका इनके दिखी जाती थी आज बच्चों से अट गई एक बर्ष तक तो वो प्यार उमरता रहा अपने बच्चों के प्रति सहसा आज अंतरित हो गया छिप गया वो प्यार मनु क्षण भर भाव प्रवाह बदल गया हो अब श्री कृष्ण इनके प्राणों में समा गए वो व्यापक नेत्रों से सबके सब श्री सब कृष्ण की ओर झाकने लगी निहारने लगी और सबके मन में आ गई गोदी ले ली गोद उठाने पर वो तो मैया को तक तो देख रहे हैं ना गोद लेना कैसे तो बच्चे आ गए हम नहीं देखी तो बिना मन के भी अपने बच्चों को किसी किसी ने गोद लिया पर उनकी आंख तो भरी है श्रीकृष्ण चंद्र में इस प्रकार लेकिन बच्चों को लेना पड़ा तो बच्चे बोले मैया हो मैया सुन अब घर जाने के, के धैर्य नहीं है घर जाने पर खाती करके मैया को बचाएंगे बाद ये बच्चों में अब धैर्य नहीं रस्ते नहीं वो तो शाम सुंदर तो खड़े हैं नंदरानी के पास वो सिर पर हाथ फेर रही है बाबा खड़े एक तरफ मानो समाज लग रही है और तमाम गो रमणियां खड़ी हैं और इतने में बच्चे बोले अरे मैया बता हयाल क्या हुआ? अब सब आश्चर्य में डूब गई क्या हुआ, क्या क्या हुआ हुआ जननी जननीस्मा स्मारास्कम पुष्क दुष्क राशद कर्म अस्मानपि कर अवंबे जीवयामासशिरोमणि मुनी मैयाओ देखो तो सही आज तो इस कन्हैया ने बड़ा ही आश्चर्य किया क्या किया अब वो सुनती है यशोदा मैया वो उसके घर पर हो गई तो मोलूम क्या कहेंगे बच्चे आज बोले मैया क्या कहें तुम लोग तुम अगर सुन लोगे बात को तो तुम आश्चर्य में डूब जाओगे अरे बताओ मुझे क्या बात है अरे थोड़ी सा हम हम लोग हंसने की बात थी आश्चर्य की बात हंसने की बात पर बात क्या थी बोले मैया हमारे कन्हैया भैया ने आज बड़े साहस का काम किया ओ हो बलिहारी उसके साहस की भूमिका की बात बस मैया पूछो लो मत अभी कहा तो है नहीं बोले मैया पूछना उछले ना। ये बड़ी दुष्कर चीज है बड़ी अत्यंत दुष्कर है अरे दुष्कर क्या कोई तो दूसरा कर नहीं सकता ऐसी दुष्कर अब बताया गया मैया वे गए अरे बता तो सही जशोदा क्या क्या हुआ बता अरे बोले क्या बताया हम सब तो मूठ हो गए थे <laughs> सब ठगे गए थे अरे ठगे गए थे कौन चोर जादू मेरे आज बोले नहीं भैया हम सब तो भीषण जहर की ज्वाला में जल गए थे अब तो मैया का गई बोले मैया बता क्या उस भीषण विश्व की अग्नि से प्रचंड अग्नि से हम सब के सब भस्म हो गए चल गए थे पर मैया धन्य कन्हैया की चातुरी को चतुर शर्वमणि है ये सरदार है सारे चतुरों का इन सबने हैं हम सबको इसने आजीवन या जीवित जीवित कर दिया अभी आर महाद्यालो जशोदानंद सोनोना खतोहता वयं चा समाधि बारह घने जगह सुनती माताएं सन्न रह गईं, अब यशोदा मैया के मन में भरी व्याकुलता हुई अरे कांपने लगा मैया चिल्ला उठे हुआ क्या सब बात बताओ पूरी पूरी तो अब बच्चे सब एक साथ ही मोन थे बोले मैं हम बताएं हम बताएं एक अजीकर अजीकर आया हमने समझा कि ये तो बन की शोभा है और हम सब चले गए उसके मुंह में मैया और वो फिर उसने क्या किया कि अंदर गए तुम्हा आग जल रही थी जहर की हम सब तो मैया जल गए भस्म हो गए अब जब तक तो होश रहा कर तब तो रोते रहे अंदर पर हमारे तो होश गुम हो गए मरी गए फिर क्या होता पर मैया फिर हमने देखा कि अचानक हम लोग सब बाहर आ गए तो बाहर आ गए और फिर जिंदा हो गए और मैया वो फिर क्या हुआ कि कन्हैया नहीं दिखा अरे तो जी क्या हो गया पिछले में दिखा मैया कि उसमें से अजगर में से एक बड़ी आग की लपट से निकली बड़ी बड़ी चकाझूंझ करने वाली बिजली से हजारों बिजली अनुसार चमकिय और वो बिजली मैया खड़ी रह गई यहां पर अचैन हुआ और फिर मैया ये कन्हैया बाहर निकले है। हम तो देख करके डे कि कन्हैया गोरे लगा इतने में वो बिजली इसके पास आगे हम डर गए तो बिजली आ करके इसके भीतर समा गई ये मैया हमने अच्छा देखा ये मैया हम तो क्या बताएंगे कह नहीं सकते आज की बात को बजरानी ने बात सुनी मानो भाव समाधि से वो जागी घटना सुनी और अब हाथ से उसको ले करके हृदय से लगाया हाथ, दैन हाथ की तो तर्जनी जो थी ये ये होठलों पर रखी और बड़ी विस्मय विस्फाटित नेत्रों से देखने लगे नंद बाबा की ओर आश्चर्य भर करके क्या हो गया आज नंद बाबा आंख, आंखें मुदी हुई है नंद बाबा मणिमनिष्ट देव नारायण के अनुग्रह पर नौछावर हो रहे है कि नारायण ने बड़ा बचाया उनके मन में आज तो कुछ बात थी नहीं अरे इतना अजगर खा गया और ये नील सुंदर बच कर के आ गए नारायण की बनी कृपा मैया अंदर ले गई रो, रोही माता दीख पड़ी बोले दाऊ कहाँ है मैया दाऊ कहाँ गया तो मैया ने बताया कि वो देख उस उस कमरे में वो रूठा बैठा है रूस गया है बोले उसको जाने नहीं दिया आज तो भैया रूठा है तो गए भैया को मनाने बलराम तो को दुखता था कि नहीं जाने दिया ये ठीक नहीं किया तो ये ये कन्हू का दोष है कन्हैया अगली कमर ले था कि मैं बताऊ कितने कौन जाने तो, जा तो मैया भेजती है ना तो कन्हैया से रुठ गया तो इतने में ये पहुंचे पहुँच क्या आंखों में आंसू भर गए बोले भैया दाऊ आज तो बड़ा बड़ी गड़बड़ हो गई वहां तो वहां तो भगवान ने बचा दिया हमको तो जहाँ दाऊ भैया कहा और गले लगा वहां दाऊ जी का तो सारा क्रोध गया अब वो चंचल जो थी वो गौर सुंदर और ये नीर सुंदर ये दोनों आलिंगन करके बैठ गए एक दूसरे को पकड़ कर हृदय से लग गए बोलसियावर रामचंद्र की है वृंदावन बिहारी लाल की हैदन गोपालम वृंदरम पुरम श्री गोविंदम त्रपदे हम दीना अनुग्रह कारकम ंदे मुकुंदमरविंदम कुेन्दुशंखदशन शिशुपेशंद्रदिदेव बंद पादपीठंद वसुदेवनम नवजलधरव चंपकोदिकसित नीनाशं विस्फुनशियं कनकर चिदुकूल चारुगढ़चूल कमतीसगोपीकुम वंशी विभूषितकनींबराधरिंब फलाधरोखादर नेत्र कृष्णा परम कि तत्व जानी राजच ब्रह्म पर्वद कृष्णे इया प्रेम कथन भव भूतपूरवस्तुकु सोद्भवेस्वीशुक उचा भूता स्वात्मु बंद इतरे पत्रत ही तदराजेन्द्र यथास्म सुसकाेह तथा ममतागृहात्मीना पुंसातिजन्तम यहां प्रियतमस्तथान्य तम ममताे सौत्मत यजीयत तस्मा प्रियतमस्त्मा देनाद सकल जगधे तचरा चल कृष्ण मेरे मेन्मेनखिलाम तो जगद्धिताय सोप्य भाति वस्तु तो जानता मृष्ण स्थाकृच विष्णुचव्य वस्तु किंचना वस्तूना भावा स्थित भगवान भगवान्म तदस्तु्यम सामश्ताये पद पल्लव प्लब महत्पद्शो मु भाजर वत्सदा एकख्यात युत्म थया यौकत गकर्तस्विस्तर मुदारेघार शाद्वलमनच व्यक्तिपमोवधिष्टवृद्वृमलार्थ विहारे कौम कौमच्रज भगवान की अनंत सुधा माधुर्यी मधुर बालीजा सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनकर राजा परीक्षित प्रेमानंद में निमग्न हो गए। उनके मन में आया कि न मालूम अनाज काल से कितने कोटि कोटि ब्रह्मा शिव शेष नारद सनकादि जिनके चरण धूल कन प्राप्त करने की आशा से सदा सर्वदा सवन पूजन आराधन मनन तपस्या आदि करते रहते हैं पर जिनका प्राप्त होना दुर्लभ ही रहता है वे स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ये मुग्ध हुए बाल लीला के माधुर्य से ये ब्रज की गायें ब्रज की गोपांगनाएं ब्रज के बालक इन सब के साथ स्वयं खेल रहे हैं कितना महान आश्चर्य है तो इन सारे भावों की बाढ़ ने दीक्षित के हृदय को आप्लावित कर दिया और इन वात्सल्यमयी ये वृजगोपिया और गाय इनकी बात तो बड़ी अद्भुत प्रतीत हुई शुक्र परीक्षित को तो बार बार बार बार उसी का स्मरण करने लगे और श्रीकृष्ण की वो अद्भुत प्रेमाधीनता को देखकर मनी मन बड़ा आश्चर्य करने लगे। उनके मन में आया कि ये ब्रजगोपिया क्या आश्चर्य है कि अपने अपने उधर से उत्पन्न हुए गर्भजात पुत्रों के दीक्षा ये श्रीकृष्ण शोदानंदन इनके अपने पुत्र नहीं इनके पति इतना स्नेह इनके मन में क्यों जागृत हो गया देखा जाता है कि तीन कारणों को लेकर के प्यार हुआ करता है किसी में सौंदर्य माधुर्य का आधिक्य देखते हैं अथवा कहीं कोई आत्मीयता का या स्वास्थ्य का संबंध होता है अथवा जहाँ कोई दैहिक संबंध होता है यद्यपि तत्वतः तो श्री कृष्ण में तीनों बातें ही हैं, परंतु देखा ये जाता है कि जितना अधिक प्यारा दैहिक संबंध होता है उतना दूसरा नहीं होता दूसरे का लड़का सुंदर भी है और अपना बालक उससे कम सुंदर है अथवा कहीं कुरूप है दूसरे का बालक विशेष गुण संपन्न है अपने बालक में कम गुण है तब भी माता का व्यवहार अपने बालक के प्रति जितने प्रेम का स्नेह का होता है उतना दूसरे के प्रति नहीं होता यह दैहिक संबंध का परिणाम लेकिन यहाँ परीक्षित जी ने दूसरी बात देखी अपने पुत्रों के प्रति कोई मन में प्यार नहीं और श्री कृष्ण नंदन, जशोदा के लड़के उनके प्रति बड़ा मन में प्यार तो भाई वो बड़े सुंदर मधुर हैं इसलिए उनमें प्यार है केवल तो ये बात भी नहीं सीख समझ में आती सौंदर्य माधुर्य में वे अप्रतिम हैं, असीम हैं, कोई संदेह नहीं परंतु जब वही कृष्ण बछड़े बन गए और इनके बच्चे बन गए इनमें तो वो सौंदर्य माधुर्य था नहीं जो श्री कृष्ण में था तब इन्होंने उन बच्चों से बछड़ों से इतना स्नेह क्यों किया इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सौंदर्य माधुर्य को लेकर के ही उन्होंने प्रेम किया हो अथवा हाँ। यदि यह समझें कि वो भगवान मान के भगवान से प्रेम करती थी तो क्या भगवान तो कभी उन्होंने माना ही नहीं तो भगवान से प्रेम कैसे करती थी और दैिक संबंध था नहीं उनके अपने लड़के थे नहीं पर अपने लड़कों की अपेक्षा भी इतना अधिक प्रेम किया तो इसका क्या कारण तो इस इस प्रकार की प्रश्नावलियां पैदा हुई परीक्षित राजा के मन में और उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ब्रह्मण आप सब जानते हैं सर्वज्ञों में शिरोमणि आप हैं और सारे वेदार्थ के तत्व का आपको परिज्ञान है तो बताइए कि व्रजवासियों का अपने पुत्रों के अपेक्षा भी अधिक जशोदानंदन में इतना स्नेह हो गया इसका क्या कारण है